देखो लक्षण क्या बताते हैं अभी देखो कोयम नाम स्मृति परत्र पूर्व दृष्ट हमें क्या होता है देखो ये मिथ्याज्ञान है स्पष्ट क्योंकि अवभास उसको छोड़ना पड़ता है तब छोड़ते हैं जब शुक्ति का ज्ञान हो जाता है तब छोड़ देते हैं अगर है ना शुक्ति का ज्ञान मतलब ओ चांदी जैसा दीक पढ़ना उसका धर्म है चांदी जैसा दीख पढ़ना उसका धर्म है लेकिन वो अलग है चांदी को भी धर्म है शुक्ति, का, शुक्ति को भी धर्म है लेकिन चांदी शुक्ति इतना ही नहीं है है ना इसलिए जब मैं शुक्ति को पूरा पूरा जान लेता हूं तब रजत को वहां पर अध्यास करना छोड़ देता हूं है ना मतलब शुक्ति का ज्ञान होते ही ये जो मैंने पहले समझा रजत ऐसा वो मिथ्या ज्ञान हट जाता है इसलिए अवभास है ना अभी इस अध्यास को सिर्फ हम ही बोलते ऐसा मत समझो सब दर्शनकार बोलता है हुँ? शायद चार वाकों को छोड़कर क्योंकि वो देह ही आत्मा है क्या है आप कुछ नहीं जानते जाओ ऐसा बोलता है उसको छोड़ो भी अध्यास बोलना है क्योंकि जीव शरीर से है वो मानना ही है क्योंकि वो और वो कहीं जाता है अलग अलग लोगों को जाता है नया शरीर लेता है बुद्ध लोग भी जानता है उसी को न्यायिक भी जानता है वैशेषिक भी जानता है जैन लोग भी जानते हैं इसलिए वो शरीर से अलग होने पर भी मैं शरीर ऐसो समझ रहा हूं यह अध्यास है सब लोगों को स्वीकार्य है सिर्फ वेदांतियों को नहीं है है ना इसका मतलब क्या हुआ वो अलग अलग लोग भी बोल रहे हैं ना वो अलग अलग प्रकार से बोलते हैं इसको है ना क्या क्या बोलते हैं बोलो तम केचित अन्यत्र के अन्नधर्माध्यास वी है न के कुछ लोग क्या बोलते हैं उसको तम मतलब अध्यास को क्या बोलता है अन्यत्र अन्य धर्माध्यासा एक में धर्म का अध्यास ऐसा बोलता है समझ आ रहा है एक वस्तु है और एक वस्तु का धर्मों को यहां पर देख रहा है रख रहा है यह अध्यास है ऐसा लोग बोलते हैं कुछ लोग इसका भी एक नामकरण किया है इस अध्यास को मतलब इसको बोलते अन्यथा ख्या मतलब शुक्ति ही रजत जैसा अन्यथा ख्या मालूम हो रहा है इसलिए इसको क्या बोला नाम एक नाम करने क्या अन्य था बोला है ना ये कौन बोल रहा है ऐसा पूछा नहीं यहाँ एक लोग बोलते हैं भाट्ट लोग भी बोलते हैं भाट्ट मतलब कौन है एम इमामसा शास्त्र है वेद के कर्मकांड है कर्मकांड को दो प्रकार से समझा लोगों ने एक प्रकार बोलने वाले कुमार लो भट्ट बोलते हैं उनको भाट संप्राय और एक है, है प्रभाकर उनके समझ में थोड़ा फर्क है ना दोनों कर्मकांड को स्वीकार करते हैं थोड़ा फर्क होता है ये भाट भट्ट मीमांसित लोग और न्याय करो इसको स्वीकार करते हैं एक तो जनरल है वो है कि तो भी का हा? हा? वो भी दूसरों का भाव तो ए, एक और ये उसके बारे में बोलता हूँ बोलता हूँ क्या बोलते हैं ये लोग ऐसा इसका मतलब श्रुक्ति में रजत धर्म का अध्यास ऐसा बोलता है है ना इसमें थोड़ा इसका वो कैसा हो रहा है अभ्यास कैसा हो रहा है इसका विश्लेषण करके अलग अलग प्रकार से थोड़ा थोड़ा फर्क होता है देखो जब आप ऐसा देखा देखते ही वहां पर कुछ ना कुछ एक वस्तु है इसको बोलता है सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञान मतलब क्या है कुछ ना कुछ एक वस्तु है ऐसा सामान्य ज्ञान ये सामान्य ज्ञान होते ही वहां पर कैसा हो रहा है चमक रहा है चमक रहा है सब बोलते ही स्मृति रूप में मुझे चांदी याद आ गया है ना स्मृत रूप में चांदी आते ही मैं क्या किया ओ स्मृति रूप चांदी ही है ऐसा बोल दिया मतलब मेरे स्मृति रूप में जो उसको मैंने इधर देखा है ना यहां पर सामान्य ज्ञान है ओ और वो वो चमक रहा है ना वो सादृश्य भी है ये सादृश्य वगैरह कब बोलता है वो सम्यक ज्ञान आने के बाद बोलने का है उसको पहले नहीं बोल सकता ऐसा समझ लिया बाद में विश्लेषण होने के बाद हो, सब कुछ समझने के बाद हम बोलते हैं सामान्य ज्ञान था बाद में वो चमकने वाला है है ना तब क्या हुआ पूर्व दृष्ट रजत का स्मरण हो गया है ना स्मरण होते ही ये क्या है इसको विचार सामान्य ज्ञान ही है उसको विश्लेषण ज्ञान नहीं है स्पष्ट नहीं जानता है लेकिन गलत क्या क्या वो रजत है ऐसा सोचा इसलिए रजत शुक्ति को रजत ऐसा ग्रहण किया बाद में मालूम हो गया यह रजत नहीं है शुक्ति समित ज्ञान है, है ना यहां पर याद रखने के बाद है क्या है स्मृत रूप से ऐसा हो गया ना वो यहां पर पूर्व दृष्ट है रजत पूर्व दृष्ट है पूर्व दृष्ट नहीं तो स्मृत रूप में नहीं आता था ये रजत है ऐसा समझने को रास्ता नहीं है रजत देख रहा हूं मैं गलत भी समझा होगा ये बात अलग है लेकिन गलत समझने के लिए भी वो रजत पूर्व दृष्ट होना है नहीं तो ऐसा नहीं कर सकता था समझे ना इसको बोलता है अन्यथा ख्या थी? अन्य ऐसा कब मालूम हो गया सम्यक आने के बाद मालूम हो गया सम्यक आने के बाद वो अध्यास कैसा हो सका इसके विश्लेषण इसका विश्लेषण है अच्छा और दूसरा है बोलो यत्र तद्विवेकः इति यदध्यास तवेक अग्रह इति भ्रम भ्रम इति भ्रम यहाँ पर केचित् और कुछ लो क्या बोलते हैं यदध्यास जिसमें जिसका अध्यास है उन दोनों को अलग अलग स्पष्ट नहीं जानकर अध्यास किया है समझ समझेगा ना यहां पर क्या है वो किसी वस्तु को यहां पर और एक वस्तु में अध्यास किया हो अध्यास कैसा हो गया यहाँ भी एक ज्ञान है यहाँ भी पूर्व दृष्टि ज्ञान है ये पूरा पूरा दोनों को अलग नहीं किया विचार नहीं किया विचार नहीं करने से क्या हो गया विवेक अग्रह विवेक मतलब अलग अलग करके देखना अग्रह उसको नहीं समझा इसलिए इस नहीं समझाए ना इससे बांधा हुआ है ये भ्रम पैदा हो गया बोलता इसको बोलता है आख्यादि दूसरा है आख्यादि यहां पर देखो क्या क्या हो रहा है यहां पर भी दो ज्ञान है क्या क्या ज्ञान देखो ओ शुक्ति का सामान्य ज्ञान है सामान्य ज्ञान का मतलब क्या है कुछ ना कुछ एक वस्तु है कितना ही जानता है कुछ नहीं देखा तो वहां पर रजत को अध्यास नहीं करता है कुछ देखा है कुछ ना कुछ वस्तु है सामान्य ज्ञान और दूसरा क्या है सादृश से ओ रजत की रजत का याद आ गया स्मृति रूप है क्योंकि वो पूर्व दृष्ट है।, है ना अभी स्मृति रूप ज्ञान एक है यहां पर शुक्ति के बारे में सामान्य ज्ञान एक है है ना ये सामान्य क्या है ये कि वो सिर्फ सामान्य हो गया ना उसको मैं ठीक तरह से नहीं देखकर बोल रहा है ना ऐसा ठीक नहीं बोल रहा है ऐसा नहीं समझा सामान्य ज्ञान ही है स्मृति रूप ही है ओ साद से क्या किया उसको देखा मतलब क्या है स्मृति रूप को इसको अलग नहीं किया इसलिए ब्रह्म पैदा हो गया इसको बोलते हैं आख्यादी ये किसका है ये भी मीमांसक ही है लेकिन प्राभाकर लोगों का है समझा यहां पर याद रखो दोनों ज्ञान ठीक है दोनों ज्ञान क्या क्या है शुक्ति का सामान्य ज्ञान ये गलत नहीं है और रजत का पूर्व दुष्ट रजत का स्मृति ज्ञान उसमें भी गलत नहीं है लेकिन दोनों को आप ठीक तरह से अलग अलग करके नहीं देखा है ये गलत इसलिए भ्रम पैदा हो गया समझ गए ना अभी यहां पर ये स्मृति रूप के बारे में एक प्रश्न आता है, ऐसा देखो ये कुछ लोगों को अपूर्व दृष्ट वस्तु भी अध्यास होता है ना अपूर्व दृष्ट वस्तु वो हो रहा है हो हो हो रहा रहा तो रहा है रहा है है है है अपूर्व दृष्ट वस्तु इसरे स्मृति में नहीं तो भी ना कैसा प्रश्न देखो कैसा है तो ही कि वस्तु का अध्यास पूर्व दृष्टा उसका होगा पर नहीं, पूर्व दृष्ट न होने पर भी अध्यास हो रहा है अभी एक दृष्टान दे रहा है कुछ लोगों को क्या है वो हल्दी शंख नहीं है श्वेत ही है लेकिन कुछ लोग हल्दी शंख को देखता है हल्दी शंख नहीं देखा है वो हल्दी शंख को अभी पहली बार देख रहा है देखो मैं हल्दी शंख को देख रहा हूं हा बोला वहां पर क्या हो रहा है उसको जानिस है है ना ओ हल्दी शंख को नहीं कभी भी नहीं देखा अभी भी आ गया उसको चालिए जांडिस आ गया लेकिन जांडिस है वो नहीं जानता है है नहीं जानता है इसलिए क्या हुआ वो सफेद शंख को देखते ही वो शंख ऐसा सामान्य ज्ञान आ गया उसमें वो सामान्य ज्ञान में वो जानिस के कारण सिर्फ सामान्य ज्ञान हो गया लेकिन उसका पूरा वर्णन वो सफेद को छोड़ दिया सफेद को छोड़कर इतना ही ज्ञान लिया ये सामान्य ज्ञान हो गया है ना बाद में मैं मुझे जानी से ऐसा नहीं जानता है ये भी है इसलिए उसको ही रखा ज्ञान रखकर मैं हल्दी शंकर को देख रहा हूं ऐसा बोला लेकिन बाद में और कोई आया हल्दी नहीं है क्या आपको झंडीस है क्या ऐसा पूछा झंडी से है। ऐसा बाद में बोला समझ रहा है यहां पर देखो वो जिसको झंडिस है वो हल्दी को देखता है यहां पर ज्ञान क्या है ज्ञान दो ज्ञान क्या है वो झांडिस के कारण वो श्वेत वर्ण को छिपा कर श्वेत को छिपा कर शंख का ज्ञान हो गया और झांडी स ऐसा नहीं समझने से हल्दी ज्ञान का शंख प्राप्त हो गया अवेक से हो गया फिर एक बार विक ही है ये भ्रम है लेकिन वो कामाला है मुझे झांडी सह ऐसा समझने के बाद वो क्या बोलेगा ऐसा रहने पर भी हो श्वेत शंख ही मुझे हल्दी दिख पड़ रहा है ऐसा बोलेगा समझे ना आपको यहां पर हमेशा याद रखो ज्ञान हो सम्यक ज्ञान होने के बाद शुक्ति रजत जैसा दीख पड़ना नहीं रुक जाता है अभी भी दिखता रहता है ऐसा मैं जो है ऐसा समझने के बाद भी वो हल्दी जैसा दिखना तो छोड़ा नहीं है लेकिन वो जानता है ये हल्दी नहीं है लेकिन हल्दी दिख पड़ता है ये चांदी नहीं है लेकिन चांदी सा दिख पड़ता है इसलिए चांदी जैसा दिख पड़ने वाला ये शुक्ति ऐसा समझा ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है ये मिथ्या ज्ञान नहीं है ये सम्य ज्ञान ही है समझेगा ना और तीसरा एक बोलो अन्य तो यद्यास तपरीतधर्म विपरीत, विपरीत धर्मक आचक्षते, आचक्षते इसका नाम है असत्ति क्या है और कुछ लोग क्या बोलते हैं ओ यत्र है जिसमें जिसका अध्यास है उसको ही अलग धर्मों को द, धर्म का धर्म का कल्पना करना धर्म की कल्पना करना शुक्ति में रजत का धर्म की कल्पना करना बोलता है समझ आ गया आपको यहां पर क्या है शुक्ति में रजत के धर्म को क, धर्म की कल्पना कर रहा है ऐसा पिछले लोग बोलते यहां पर इसमें जोर दिया है। क्या है कल्पना है और रजत नहीं है उधर इस वर्णन में क्या बोल रहा है वो किस विचार पर को द फोर्स दिया है बल दिया है पूछा यहां पर नहीं है कल्पना किया है ऐसा बोल रहा है ना कल्पना करने के लिए भी पूर्व दृष्ट होना स्मृति रूप होना ये तो सब पूछा है लेकिन कल्पना ऐसा बोल रहा है स्पष्ट रूप से है ना अभी देखो यह डेफिनेशन जो है वो शून्यवादी लोग बोलते हैं है ना शून्यवादी में वो क्या बोलता है शक्ति भी नहीं है रजत भी नहीं है कुछ भी नहीं है वो कल्पना करता है ऐसा देखो तो शुक्ति भी कल्पना है वो कल्पना शुक्ति में कल्पित शुक्ति में कल्पित चित रचित का धर्म कल्पित रूप से देख रहा है ऐसा बोलता है शून्यवादी लोग इसलिए यहां पर कुछ लोग क्या किया ये शून्यवादी लोग बोल रहे ये गलत है गलत है इसको छोड़ छोड़ छोड़ छोड़, छोड़ देखो ऐसा बोलते दे। हैं है ना लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है जी यहां पर वेदांत में शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो भी यही है बोलता कैसा देखा था तो, वहां पर शुक्ति भी कल्पना है ऐसा नहीं बोल रहा है शुक्ति है, रजत भी है रजत के धर्म यहां कल्पना कर रहा है यहां पर कुछ भी मिथ्या नहीं है और रजत का धर्म भी मिथ्या नहीं है शुक्ति भी मिथ्या नहीं है और चमकता है वो भी मिथ्या नहीं है लेकिन रजत का चमक जो है उसको शक्ति में देखना कल्पना है ऐसा बोलता है। इसलिए डेफिनेशन दोनों को ये खोने पर भी और डेफिनेशन पक्का नहीं किया है वहां पर शून्यवादी मन में ऐसा रखा है इसी वर्णन को देती दिमाग में क्या रखा है सब कुछ मिथ्या सब कुछ शून्य है ऐसा रखकर बात किया है यहां पर नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है सब कुछ शून्य ऐसा नहीं रखा है हा ऐसा रखकर अन्य धर्मता की कल्पना बोल रहा है सब बोला इसलिए अस्वीकार्य नहीं है ऐसा कार्य समझ में ना आपको इसलिए वो असत है वो रजत इसमें असत है पूछा रजत ही नहीं ऐसा वस्तु नहीं है शश विषाण जैसा शशाण मतलब मालूम है ना शशा शशा मतलब रैबिट और रैबिट को शुंग है क्या सिंह है रैबिट का सिंह जैसा एकदम अभाव है उस प्रकार नहीं है, है लेकिन यहां नहीं है दुकान में नहीं तो घर में है ना इसलिए ओ इसका थोड़ा ठीक करके मतलब ठीक करके मतलब क्या है इसको याद रखकर देखा इसको याद रखकर देखा कुछ भी शून्य नहीं है, ऐसा रखकर देखा तो इसका क्या बोलना पड़ता है बोलना पड़ता है को फर्क तो नहीं है जिसको असत्याति बोलता है उसका उसी को नाम बदलना पड़ेगा <laughs> क्योंकि और में कुछ आ, अंतर नहीं है समझ आएगा ना अभी देखो यही है शंकराचार्य को इसको स्वीकार स्वीकार्य है इसका प्रूफ कहां है देखो बोलता हूं इस बाकी को बोलो सूत्र भाष्य चार वन चार एक पांच में चार एक पाँच में इस वक्यों को बोलता हूँ बोलोक्ति प्रत्येतीवचन शुक्ति रजतस्तु रजत प्रतीतार रजत प्रती लक्षणा प्रत्ये कवल रजतमी नजतमस्ती कम तो रजतमीति प्रत्येति शुक्ति का को रजत जैसा समझा है इस वाक्य में ठीक है शुक्ति क्या है पूछा शुक्ति मतलब शक्ति को ही बोल रहा है शक्ति वस्तु को ही बोल रहा है यहां पर रजत जब बोला प्रतीत लक्षणार्थ एवं समझ में है इतना ही है समझ में है इतना ही है रजत नहीं है समझ में इतना ही है प्रत्येक केवल रजतम इतनी रजत ऐसा समझ रहा है न तर रजतमस्ती वहां पर रजत नहीं है इसलिए यही है ना यही इसमें आ गया तो इसको ले सकता है अभी देखो ये ख्याति ख्याति मैंने बोला ना अभी तीन बोला मैं भी जोड़ा एक मिथ्या ख्याति ऐसा अभी ये ख्याति बहुत प्रोलिफरेटिंग लाइक okay. बात करता कर। है ना बात करता रहता है करता रहता है ए, इसमें। यहां पर क्या देखना वो सब कुछ असत कहा वो खंडनीय है उसको छोड़ो लेकिन यहां पर फर्क कहा आ रहा है मिथ्या ज्ञान कैसा पैदा होता है बोलने में अलग अलग लोगों में अलग अलग भाव है अध्यास कैसा पैदा होता है इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग आइडियाज को बोल रहा है।, है ना लेकिन वो उसका स्वरूप को देखा तीनों में एक ही स्वरूप है समझा गया ना आपको तीनों में स्वरूप एक ही है लेकिन मिथ्या ज्ञान कैसा पैदा होता है तो इसको समझाने में अलग अलग है यहां पर देखो इसलिए और इसको बोलेंगे बाद में देखो चक्ष बोलो अन्यस्य अन्य अन्य नव्य व्यभि नव्य। भाष्य भी क्या कह रहा है? सर्वथा कुछ भी होने दो ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते ऐसा बोलते अलग अलग है बोलने दो लेकिन हर एक में क्या है सामान धर्म एक है मैं समान रूप से रूप एक ही है क्या समान स्वरूप क्या है पूछा अन्य अन्य धर्म एक में और दूसरे धर्मों को देखना ये एक में और दूसरे का धर्मों को देखना ये तो क्या है कॉमन कॉमन है देखो आप ही सोचो आप सोचो मैं अभी जो बताता हूं ये ठीक है तो स्वीकार करो नहीं तो ठीक नहीं तो आप बोलो मुझे ऐसा खोलने के बाद उसका तात्पर्य क्या हुआ वो ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत नहीं चाहिए कुछ भी बोलो ये सुर में क्या है इसका मतलब डिटेल्स में जाते समय कैसा पैदा होता है इसमें समझ अलग अलग प्रकार से बोलता है बोलने दो हमको इसके बारे में चिंता नहीं है वो कैसा पैदा हो गया हमको मुख्य नहीं है इसको कैसा हटाना हमको मुख्य है समझ गए ना इसलिए वो कैसा होता है उसको छोड़ो जो जो इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं उनको छोड़ो उनको छोड़ो लेकिन अन्य से धर्मा अन्य धर्मा तो हमेशा है इसलिए कोई भी कुछ भी इसका मतलब क्या है वो स्वरूप दृष्टि से देखा तो तीनों को स्वीकार किया है ऐसा लगता है नहीं इसमें और तीनों के ऊपर ऊपर जो तीन दिया है उनमें दोष कुछ नहीं देख रहा है भय शिकार बोलने के क्रम में फर्क है होने दो परवाह नहीं लेकिन नीतो बोलता है ना यह सामान्य है कुछ भी ले लो किसी प्रकार से बोलो उसमें क्या हो गया हमको ऐसा बोल रहा है इसमें दोष तो तो देखा है शायद है शायद ना वेदांती वेदांती की पोजीशन तो अलग है। तो कहता। लो कहते है क्या? सब लोग लो वो ही बोल रहे बोल रहे हैं सब लोग अध्यात्म जैसा कुछ तो भी होता है ऐसा बोलते है नहीं, जी, तो बोलते देखो देखो जी यहाँ पर देखो अन्यत्र अन्य धर्माध्यास अन्य मतलब उस धर्म वहा नहीं, नहीं है ये है। नहीं, वो तर्म, तर्म, अध्यास वही अध्यास, अध्यास, वो ही, अध्यास ही वो ही है। नहीं स्वामी जी दूसरे लोग भी ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं पूछ रहे हैं उसी को बोल रहा ना और उसको भ्रम भी मानते वो बोल रहा है ना दोनों ठीक तो है अध्यास क्या है अध्यास ऐसा प्रयोग किया है, है इसलिए मैंने पहले नहीं बोला ना सब लोग अध्यास को स्वीकार करते हैं ऐसा मैंने बोला है ना अध्यास शंकराचार्य ने जो बताया उस जैसी चीज और भी लोग बोलते हैं ऐसा इसका अर्थ हुआ या फिर अध्यास और लोगों ने भी बताया है उसको शंकराचार्य ने कुछ उसका भाग एक्सेप्ट किया ऐसा हो देखो जी अध्यास का कॉन्सेप्ट इसके बारे में पहले वर्णन दिया सब लोग और सब दर्शन दार्शनिक लोग शरीर और आत्मा को अलग मानते ही है क्योंकि शरीर को छोड़कर जा रहे हैं सब जानते हैं अलग है जानते हैं लेकिन ये भी प्रत्यक्ष है कि सब लोग शरीर को आत्मा में देख रहे हैं ये भी प्रत्यक्ष है अलग ही है देख रहे हैं इसलिए गलत है सब को मान्य है अध्यास नाम भी मान्य है नाम भी सबको है और अन्य तरह अन्य सबको देख रहा है वो भी सामान्य है सब लोग बोल रहे हैं ना यहां पर वो कैसा पैदा होती इसके बारे में चर्चा है अलग अलग सब लोग मानते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है वो नास्तिक लोग शून्यवादी ही है तो ये सब कुछ अभाव है ऐसा बोलता है यहाँ पर ऐसा नहीं है आया कि जिले वेदांतियों की ख्याति है है बाकी देखो ये बहुत गलत है मैं इसको पांच मिनट के बाद मैं बोलूंगा <ककक्षण> है ना इसलिए वो सामान्य इसको पढ़ने से देखो अतारा जी अभी क्या पढ़ा एक चार वाक्य मैंने बताया एक वाला दूसरा वाला तीसरा वाला बाद में भाषाकार क्या वो कोई कुछ भी बोलने दो सर्वथा तो अन्य सं बोलते ही ये इसको छोड़ना ऐसा नहीं है तात्पर्य क्या है अन्य संवस्था है वो हम चाहते यही है बता है जैसा कैसा भी बोलो समझे ना यहां पर स्पष्ट है ये बात ही स्पष्ट है अभी देखो ओ थोड़ा एक पारिभाषिक शब्द बोलता हूं अध्यस्त को आरोपित कहता है अध्यस्त वस्तु जो है उसको आरोपित करता है जिसका आरोपण किया आरोप किया रजत आरोपित है है ना ओ जहां आरोप किया है वो अधिस्टिकल है, है। क्योंकि बार बार बोलना पड़ता है तो फिर ये भाषा में और दूसरी जगह पर आया है आरोपित जैसे इसमें नहीं आया। आया बहुत जगह तो बहुत जगह में आया मानते हैं नामकरण है ना इसको याद रखो मैं बोला हूं पहले ही क्या है वो शुक्ति शुक्ति ही है रजत नहीं है ऐसा समय ज्ञान होने के बाद भी शुक्ति रजत जैसा दीख पढ़ना रुक जाता नहीं है दीख पड़ता ही रहता है है ना क्योंकि वो सामान्य धर्म है दोनों में दृश्य है है ना इसलिए रजत जैसा अधिक पड़ने वाला शुक्ति ऐसा समझा वो यथार्थ ज्ञान है यथार्थ ज्ञान ही है है ना क्यों रजत जैसा अधिक पड़ने वाला शुक्ति यह ज्ञान जो है और बाद में निराकृत नहीं होता है बाद में उसको छोड़ना नहीं पड़ता देखो जी ये रजत ही है यह ज्ञान जो है उसको छोड़ना पड़ता है ये गलत है, शुक्ति ऐसा जानते ये रजत नहीं है ऐसा इसको छोड़ दिया लेकिन रजत सा अधिक पड़ने वाला शुक्ति को छोड़ना पड़ता है क्या इसलिए यथार्थ ज्ञान है ना निराकृत नहीं होता है क्योंकि शुक्ति ज्ञान स्मृति रूप का रजत ज्ञान शुक्ति सादृश्य क्या है शुक्ति का ज्ञान होते ही ये अलग अलग होता है शुक्ति का ज्ञान होता है क्या होता है तब ये शुक्ति है ये रजत है ये रजत है मतलब रजत का धर्म है रजत इधर नहीं है रजत का धर्म है लेकिन शुक्ति का धर्म रजत का धर्म एक ही है इसमें चमकने में ऐसा स्पष्ट हो जाता है मैंने मिला दिया मिल जुलकर ऐसा मैं इस गलत समझा ऐसा स्पष्ट होता है है ना लेकिन देखते रहना तो देखते रहना तो ऐसा ही दिखता पड़ता है है ना अभी देखो अभी तीनों में याद रखना स्मृति रूप पर पूर्व दुष्टाउ तीनों में है इसलिए कोयम अध्यासो नाम जब शुरू किया तब स्मृति रूप पर पूर्व दृष्टाउा जब बोला वो वो अध्यास का लक्षण दे रहे हैं ये सिद्धांत है सिद्धांत है ये लक्षण दे रहे हैं बाद में अन्यत्र अन्य धर्मा जो है वो उसका स्वरूप है स्वरूप ये जो है जब क्रियान्वित होता है उसका फल क्या है उसको बोल रहा है समझ आ गया पूर्व दुष्टा का स्वरूप क्या है पूछा अन्यत्र अन्य धर्म है ना वो लक्षण है यह स्वरूप है ऐसा मतलब क्या है ओ लक्षण तीनों में है तीनों विल विद डेफिनेशन। और अन्य समय इस, इसको अभी नहीं छोड़ता है इसलिए स्वरूप में भी बदलाव नहीं है लक्षण में भी बदलाव नहीं है लेकिन कैसा पैदा होता है इसको बोलने में प्रक्रिया है।, है ना बोलो था च लोके अःक्ति का ही रजतवत अवभाषा एक, एक सद्वितीय है ना निको तथा लोके अन्व यही लोक में अनुभव है देखो अनुभव अनुभव अनुभव बोल रहा है पूरा पूरा अभी जो कुछ बताया कि बड़ा शास्त्र नहीं है सबका अनुभव है लेकिन उसको हमले करके अनुस करके दिखा रहा है है ना वो कभी भी आप मैं जो बता रहा हूं उसको मानना पड़ा ऐसा नहीं है सिर्फ मानने की बात नहीं है मतलब जस्ट बिलीव इट ऐसा नहीं है आपका ही समझ में आ रहा है इसको हमेशा फॉलो करो इसको यहां पर क्या है शुक्ति और रजत जैसा पड़ रहा है शुक्ति का ही रजत अव भा दी पड़ रहा है बाद में उसको छोट देना है एक चंद्र सद्वितीय एक ही चंद्र दो सा दिखता है किसको जिसको चालीसा है ये इंडिविजुअल को है और बाकी की सबको क्या है बोलता हूँ बोलता हूँ बोलता हूँ लोग में अनुभव ऐसा ही है इसका मतलब क्या है प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है दो दुष्टांत दिया है अभी देखो एक एक अध्यास को देखो अधिष्ठान का ज्ञान होते ही अन्य धर्माभाषता जो है अवभाषा जो है वो हट जाता है कब होता है कब ठीक हो जाता है मिथ्या ज्ञान कब नष्ट हो जाता है पूछा जब अधिष्ठान का ज्ञान होता है अधिष्ठान मतलब क्या है शुक्ति है जिसमें अध्यास किया वो अधिष्ठान है अधिष्ठान का ज्ञान होते ही सब कुछ इन पैटर्न ये मैंने ऐसा कंफ्यूज किया ऐसा हो जाता है ना अभी देखो यहां पर भाष्यकार दो अध्यास के बारे में बोल रहे हैं क्या है ओ जगत का अध्यास प्रत्यत्मा में प्रत्यात्मा का अध्यास जगत में दो तो बोल रहा है है ना देखो अभी जगत का अध्यास प्रत्यत्मा में हो रहा है ऐसा बोलते ही प्रत्येगात्मा अधिष्ठान बन गया जगत अध्यस्त हो गया जगत मतलब देह अध्यस्त हो गया अभी मैं जब अधिष्ठान को जान लेता हूं मतलब प्रत्यकात्मा प्रत्येगात्मा कौन है प्राग्ञ है प्राग्ञ कौन है मैं नहीं जानता हूं मैं नहीं जानता मतलब क्या है देखो क्या बोलता हूं क्या था कुछ नहीं मालूम जी क्या हो चुका था मुझे ऐसा ही बोलता है लेकिन मैं था इतना तो ज्ञान है मतलब इसका सामान्य ज्ञान है मैं कुछ नहीं जानता था इतना सामान्य ज्ञान है लेकिन मैं मैं क्यों कुछ नहीं जाना नहीं जानता है। मैं कौन हूं वो नहीं जानता है इसका मतलब क्या है सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान, ज्ञान कुछ नहीं है इसलिए इसका ज्ञान होते ही ये अध्यास हो जाता है प्राज्ञ का ज्ञान होते ही वो शरीर को उसमें अध्यस्त करना नष्ट हो जाता है है ना स्पष्ट हो गया तद विपर्यण जो है उसको देखो अभी <laughs> तद विपर्य जो है तद्विपर्यण में क्या है वो आत्मा का धर्म को प्राज्ञ का धर्म को धर्मों को जगत में अध्यास कर रहे हैं इंद्रियों में विषयों में कर रहा है ना मतलब अब ये अधिष्ठान क्या है जगत. जगत है जगत का स्वरूप नहीं जानता है समझ गए ना कैसा नहीं जानता है पूछा जगत में नाना को देख रहा है प्रतीकात्म में नान को नहीं देख रहा है जगत में नानाथ को देख रहा है है ना जगत में नानात को ही रखा है लेकिन इसका मतलब क्या है जगत का स्वरूप वो नहीं जानता है को देखा नाना तो ऐसा समझ गया जगत क्या जानता है वो लेकिन शास्त्र क्या बताता है जगत क्या है ऐसा पूछा देखो जिस एक वस्तु को समझने से यह सब कुछ समझ में आ जाता है वो उसका स्वरूप है सुनो फिर एक बार यथा सोम्य एक मृतपिंडेन सर्वे ज्ञात स्याचारम्भ विकारो नाम मतलब एक मृतपिंड को मैंने जान लिया तब मृत से किया हुआ सब कुछ मालूम हो जाता है समझा देखो इसका मतलब क्या है मैं घड़ा को समझा इसका, मतलब इसका मतलब इसका मतलब क्या है घड़ा मतलब देखो इसमें पानी समर में इसमें पानी को रखता है और कभी कभी गरीब लोग इसमें पकाता है इसको एक माँ बनाया अभी टूट गया है ना ये सब कुछ घड़ा के बारे में मेरा ज्ञान है ऐसा बोला यह क्या बड़ा ज्ञान है जी आप देख रहे हैं ज्ञान क्या है सब लोग देख रहे हैं इसको मतलब घड़ा को समझा इसका मतलब क्या है घड़ा किससे बना हुआ है उसको समझना स्वरूप को समझना ही कार्य को समझना कार्य को देख सकते हैं इसमें समझने का कुछ नहीं है सिर्फ इंफॉर्मेशन है समझना क्या है उसमें ये खबर है न्यूज पेपर पढ़ता है न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या ज्ञान आता है कहा ऐसा हो गया यहां पर ऐसा हो गया गप्पा सुनते रहा देख उसका अंदर क्या है वो जानने वाला पेपर को नहीं पढ़ता है <laughs> वहां पर यू विल क्रिएट न्यूज पार्लियामेंट में बैठा है यू विल क्रिएट न्यूज है ना इसका मतलब तो क्या हुआ ओ, ये घड़ा को जाना उसका मतलब क्या है और मिट्टी से बना हुआ है जाना बाद में एक शराब को जाना शराब मतलब उसके ढक्कन उसको समझना मतलब क्या है वह भी मिट्टी है ईट को समझा मतलब वो भी मिट्टी है इसका मतलब क्या है मैं मिट्टी को जान लिया मिट्टी से क्या हुआ सब कुछ समझ में आ जाता है इसका मतलब वो जिससे बनाया हुआ है वो मतलब इसमें न बदलने वाला चीज जो है उसको समझना ही ये बदलने वाला जो है उसका समझ जो मैं देख रहा हूं वो अनुत है बदलने वाला है उसका स्वरूप क्या है सत्य है न बदलने वाला है समझ गए? इसलिए मैं ओ जब उस वस्तु को मैंने जान लिया जिसको जिससे सब कुछ बना हुआ है ओ तो का आधार जो है उसको मैंने समझ लिया तब उसमें एकत्व ही है है ना वहां पर द्विचंद्र नहीं है चंद्र एक ही है दिचंद्र ज्ञान कैसा आ गया मेरे दृष्टि में गलत है दृष्टि में गलत है है ना उसी प्रकार जगत के बारे में मेरे दृष्टि में गलत है मैं नाना को देख रहा हूं एक को नहीं समझ रहा हूं ना इसलिए नाना तो को हटा के एक तत्व को समझाने के लिए दूसरा दृष्टांत दिया है मेरी कल्पना नहीं है इसको मेरी कल्पना नहीं है भाष्यकार स्पष्ट बताता है क्योंकि आखिर में हम क्या समझना है सब कुछ ब्रह्म ही आत्मा ही ऐसा समझना है हमको आत्मविवेदम सर्वम इसको समझना है मैं अभी थोड़ा आगे जाकर बात कर रहा हूं ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूं लेकिन अभी स्पष्ट करने के लिए बोलना पड़ता है आत्मविवेदम सर्वम ऐसा समझना है लेकिन मैं नाना तो को देख रहा हूं है ना नाना तो किस प्रकार का वो सिर्फ जड़ वस्तु में ही नहीं है चेतन में भी नाना तो को देख रहा हूं आप है आप है आप है आप, है, आप, है, आप, है, आप है ऐसा बोल रहा हूं है ना इसलिए ये नाना तो जो है उसको हम प्रविलय करना पड़ेगा प्रविलय करना पड़ेगा प्रविलय मतलब क्या है उसको घी जैसा गाढ़ा गाढ़ा घी जैसा उसको गीला करना ऐसा नहीं है किम अब प्रताप संप्रकाठ प्रविलय प्रविलय कर्तव्य है आहो एक दिख पड़ता है है ना वो क्या है? करना है। करना है। मतलब है। ऐसा करना है इसलिए उसको करना नहीं है प्रवल इसका मतलब ऐसा नहीं है प्रवल ऐसा करना मतलब तुम्हारे दृष्टि को ठीक कर लो दृष्टि अभी नाराथ के ऊपर ही है मतलब धर्म को देख रहा है धर्मी को नहीं देख रहा है धर्मी धर्म के बीच में यह है लेकिन उसको नहीं देख रहा है। समझ में आ गया आपको देखो इतना ही प्रिंसिपल रखो शंकराचार्य जी जो बताते हैं एक पद को भी नहीं नहीं शायद ऐसा है इनका मन में विपक्षा ऐसा होता है ये कुछ भी ऐसा बात मत करो ये विपत् है आप भटकेंगे कितना भटकते हैं मालूम है आप कहीं चले जाते हैं आप पूर्व को जाना है पश्चिम को जाते हैं वहां पर समुद्र में गिर जाते हैं शंकराचार्य जो बता पूर्व दुष्ट बोला तो पूर्व दुष्ट को रखो स्मृत रूप तो स्मृत पर रखो, रखो। मतलब पर रखो अवभाषा मतलब विद्या ज्ञान ऐसा रखो अन्यों का रखो एक पद को भी मत छोड़ो तभी सिद्धांत तो आपको मालूम होगा नहीं तो गलत ही मालूम होगा आपको आपको बुद्धिमत्ता को यहां पर मत जोड़ो समझ आ रहे हैं इसलिए ओ इसका है ओ सूत्र भाषा थ्री टू ट्वेंटी वन थ्री टू ट्वेंटी है ना बाद में यहां पर इसके बारे में पूरा नहीं बोल सकता लेकिन आखिर में अध्यास भाष्य के आखिर में इसका सूचित करता हूं क्योंकि मेरा ध्येय क्या है वो वेदांत के बारे में वो बहुत भटका है भ्रम बहुत है बहुत मतलब सामान्य नहीं है पूरा पूरा नाइन्टी परसेंट है।, है ना सबका कारण क्या है आपको शायद कल मालूम होगा कल से शुरू होगा गलत कहां से शुरू किया आरंभ कहा है हम कहा मालूम है अध्यास अध्यासभाष के पहले पद में दर्स्ट वर्ड हैज बीन रॉन्गली अंडरस्टूड जो शंकराचार्य बताते हैं उसको नहीं स्वीकार किया अपने कल्पनाओं को जोड़ा इसलिए गलत हो है ना इसलिए मैं जब अध्यास भाषा समाप्त होते ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहां पर द्विचंद्र ज्ञान का दृष्टांत भी है शुक्ति का उसे यहां पर है इस दृष्टांत से शुक्ति का दृष्टांत से क्या मालूम होता है वो प्राग्ञ जो है उसका स्वरूप ठीक मालूम होने में यह मदद करता है शुक्ति का ज्ञान से ही और रजता ज्ञान तो मिट जाता है रजत ज्ञान मिट जाता है मतलब क्या है ये जगत मेरे में नहीं रह सकता है ऐसा मालूम होता है ये जगत मेरे में नहीं रह सकता है किस स्पष्ट हो जाता है और उसके बारे में क्या होता है हम तो ना बोला है ना ऑपोजिट डायरेक्ट में करने वाला अध्यास है वहां पर जगत के अगर में जगत का स्वरूप नहीं जानता है जगत का स्वरूप क्या है उसमें नाना नहीं है ये कथ को देखो इसको दिखाने के लिए दिशा ज्ञान को दिया है दृष्टात् को दिया है स्पष्ट हो गया अभी मैंने अभी जो बोला को बहुत आसान से बहुत साहस से बहुत आत्मविश्वास मा, से लोग बात करते हैं ये तीनों अध्यास का लक्षण गलत है वेदांत को अनिर्वचनीय ख्याति ही अन्वय होता है अनिर्वचनीय ख्याति मतलब क्या है हम बोलेंगे बोलता है वो क्या बोलता है अनवय होता ही है नहीं कल देखेंगे बोलो श्रुति स्मृतिपुराणाल शर लोक शंकर्यूत्र नीश परोप रात में भी भूति बेदम भागने न्योरोवत रात देहाय दक्षिणामुतेरा खोलिए अच्छा तो तो ओ। ट्रेटर दबारा खोली हो रखो कलो खराब हो जाएगा गर्मी में ये थे अभी पक्का नहीं है खराब नहीं होता नहीं नहीं तो तो, है। दीज़ी था दीज़ी था है। <सथा> तो दीज़ी आप ले लीजिए क्या है परीक्षा करके आ जाते सोला सत्रह अठारह सत्रह अठारह टिकट गुजर है वहाँ पर देखकर बाद में फ़ोन करेंगे सर आँ� टिकट देकर बाद में अठारह को कर सकता है बनाना इक्वल्स जी जी जी जी ये ये क्या ठीक है